पूर्णानुराग रस पूर्णाराग रगर सारूर्ति साराधिकायी कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे, हरे। जवद्लिंग हिमा तबोंबंधन तापद विपर्जय क्लेश जोगानु जोगात िंगिंग हि आत्मा जावत लिंगन नितो आत्मा, तबत्कर्मो निबंधन तबद्विपर्जय क्लेश माया वर्तते। सिसिल भक्ति जोगा सीशीलभक्ति सरस्वतीगोस्वामी ठाकुर ने बताएं। जे जहाँ भागवत गीता का प्रवचन समाप्त होते हैं वहाँ गौड़िया मठ की गौड़िया सिद्धांत की शुरुआत होते हैं शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई पोपा ने बताएं, जहाँ श्री गीता का प्रवचन का समाप्त है, समाप्त होते हैं। वहाँ गौड़ी सिद्धांत का शुरुआत है शिला सरस्वती ठाकुर जी बताएं, जो गीता का जो अष्टादशोध्याय का श्लोक है सर्वधर्मान परज्य मेकम शरण भज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षही स्वामी माँ शुचो दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट सर्वधर्मान परितज्जो माम एकम शरणम भजो ये साक्षात् पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण खोत कह रहे हैं ये जितना सारे दुनिया में धर्मा धर्म के नाम में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ छोड़कर एकांत रूप में मेरा शरण में आ जाओ सर्व धर्मानं धर्म कितना होते हैं धर्मों क्या बहु है कि एक है वास्तव बात तो ये है आत्मधर्म जो है यही एकमात्र धर्म है लेकिन जीवों का बद्ध अवस्था में एक एक रियालाइजेशन एक, -एक स्तर पर उन्नीत होने होने पर अलग अलग किस्म का धर्मों का अनुभव होता है वास्तविक तो धर्म एक ही है आत्मधर्म छोड़कर दूसरा कोई धर्म है ही नहीं और धर्म खथा खा, धर्म ये शब्दों का वास्तविक तात्पर्य क्या है ध्री मन ध्रु ये जो धातु है इसका मन प्रत्यय उसका ध्री मन तारयते इति धर्म धारण करने से जो हम हमको त्राण मिलेगा परित्राण मिले इसका नाम धर्म इस जगत में देहोधर्मो मनोधर्मों ये सब तो रहता ही हैं और भागवत धर्मों जिसको आत्मधर्म बोला जाता है इसका बारे में चर्चा बहुत कम होता है अगर होता भी है बहुत कम आदमी का समझ में आता है बहुत सारे चर्चा होने का बाद भी ये आत्मधर्म का विषय भागवत धर्म का विषय अनुभव नहीं हो पाता है इसीलिए श्रीमदभागवत जी महापुराण का ष्ठ स्कों में मिलता है एक बात सुंदर गुज्झम विशुद्ध दुर्बोध्यम यद्ञत्यामृतमश्नुते गुझ विशुद्धम दुर्बोध्यम यद्गत्यामृतमश्नुते ये एकमात्र ये भागवत भागवतधर्म का बारे में ही बताया गया धर्मम धर्म तो भगवत भगवत् प्रणीत न वै विदुष न इत्यादि श्लोक है जिस भागवत धर्म आत्म आत्मधर्म के बारे में सुरासुर सब सब कोई का मोह उपस्थित होता है ये इसका सिद्धांत तो क्या है क्या उत्तर है कोई समझ नहीं पाते जो श्लोक हमने बताया भागवत जी महापुराण से जावत लिंगा नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम तापत विपर्य क्लेशः माया जोगातें जावत कर्मो निबंधनम बोला इधर बताया जावत लिंगानितो ही आत्मा ये जो हमारा जन्म और मरण इसके लिए जो दाई है इसका नाम है कारण शरीर कारण शरीर कारण शरीर को बोला जाता है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ऊपर है स्थूल शरीर जो पंचभौतिक शरीर है प्राकृतिक उपादान के द्वारा निर्मित है इसका नाम है क्या पंचभौतिक शरीर स्थूल शरीर इसका अंदर में सूक्ष्म शरीर रहते हैं इसका नाम है कारण शरीर कारण शरीर किस लिए नाम दिया गया बोलो इसलिए कि ये शरीर जो है जब तक रहेगा ये आपका एक जन्म से दूसरा जन्म एक जोनी से दूसरा जोनी में भेजने का जो व्यवस्था है इसके द्वारा ही संपादित होता है इसलिए इसका नाम है कारण शरीर इसको लिंगो शरीर भी बोला जाता है जब तक ये कारण शरीर लिंगो शरीर का रैप्चर भंग ना हो जाता है तब तक बद्ध जीव का मुक्ति का कोई संभावना है नहीं इसीलिए भक्तिमोहन ठाकुर भी में बताएं लिंगो भंग हाय अनायासे संकीर्तन के द्वारा अभी प्रश्न होता है जे ये जो लिंग शरीर है इसको भंग करने का क्या उपाय है ये लिंगो शरीर जो है इसको भंग करने का क्या उपाय है ये जड़ जगत में ये जड़ जगत में ये जड़ जगत जो है इसमें एक बात हंड्रेड हंड्रेड परसेंट सच्चाई है सत्य सत्य बात है ये क्या है इस जड़ जगत में एक बात हंड्रेड हंड्रेड परसेंट सत्य है वो क्या है जातस्सही ध्रुव मृत्यु ध्रुव और जन्म मितस्सच जन्म के साथ साथ मृत्यु ध्रुवो ध्रुव निश्चित है जन्म के साथ साथ ये तैयार करके रखना कि यू आर गोइंग टू डाई आपका मत 100% है किसी भी हालत से इसे छुटकारा है नहीं ये सबसे बड़ा सच्चाई है ये जड़ जगत में सबसे बड़ा सच्चाई क्या है मैंने यही सच्चा है कि जब हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मौत करीब करीब आ रहा है इससे कोई छुटकारा है नहीं ये मर्त जगत है जहाँ मरणशील सारे प्राणी मरणशील है और हर कोई का अंदर में ये भावना है कि कैसे हम ना मरे ऐसा व्यवस्था करने का इच्छा होता है अर्थात जीवों में स्वाभाविक एक भाव है नहीं मरने का एक आदमी पूछा कि महाराज ऐसा क्यों होता है हम बोले ऐसा होता है इसलिए कि जीवों का स्वरूप में वास्तविक कोई मौत बोल के कोई चीज़ है नहीं जीवों का स्वरूप में मौत बोल के कुछ चीज़ है नहीं इसीलिए उनको मरने का कोई इच्छा नहीं होता ये स्वाभाविक है जो भी है साधु गुरु वैष्णव शास्त्रों इनके बहाना से भगवान व्यवस्था किए हैं कि ई जड़ जगत से एक एक करके मछली को पकड़ कर ले जाए जैसे मछुआरे ये नदी में जाल लगाते एक एक मछली को पकड़ कर ऊपर ले जाते हैं ठाकुर थाकु, ठाकुर जी भी हमारा बहुत चतुर है इनके इच्छा है कि ये अनंत जीव जो है अनंत जीव अनंत काल से ये जड़ जगत में अनंत ब्रह्मांड में भोगमय जग भोगमय भोगमय जगत में घूमते रहते हैं इनको कैसे भले उठा उठा कर ले जाए इसके लिए ठाकुर जी ने सारे व्यवस्था रखे हैं एक है गुरु वैष्णव भगवान की कथा है शास्त्र कथा शस्त्र शास्त्र आदि इसके द्वारा भगवान एक एक जीवात्मा को उठा उठाकर अपना धाम में ले जाने के लिए व्यवस्था रखे हैं ठाकुर जी ने गीता में बताएं यद गिवर्तन थे तथ्याम परम मन जहाँ जाने का बाद आज को ये ये जगत में आने का और कोई प्रयजन नहीं इसका नाम है मेरा धाम लेकिन दुर्भाग्य की बात है कोई जीवात्मा ये माया का चक्कर से छुटकारा नहीं चाहते शिला भोपा जी बोलते थे प्रवचन में जे अध भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता है अधक्ष जो भगवान की सेवा कोई नहीं करना चाहता है लेकिन बिना बुलाए बिना समझाए माया का सेवा करने के लिए सब तैयार है बोलने का दरकार नहीं पड़ता लेकिन माया का सेवा में व्यस्त हो जाते हैं लेकिन अधक्ष जो भगवान भगवान का सेवा में कुछ का कोई व्यस्तता नहीं है ये श्रीमद भगवद गीता जो है इसका बारे में महिमा में बताया गीता शस्त्रद पूर्ण ज पठेत पयत नर सर्वपाप विशुद्वात्मा विष्णुलोक सगछति गीता सुगीता कर्तव्या कि शास्त्र विस्तरे ज स्वयं पद्म मुखपद्मा विनस्ता भगवान श्रीकृष्ण का श्री मुखाराबिंद से ये पिघले हुए जो अमृतमय वाणी है ये जड़जगत की जो जड़ जगत की जो जितना सारे अनंत जीव है इन लोगों को उद्धार के लिए सुंदर व्यवस्था है प्रोस्थानोत्रयी किसको बोलता है प्रोस्थानोत्रोयी भले उपनिषद वेदांतो और गीता उपनिषद गीता भी उपनिषद है उपनिषद कथा का व्याख्या ये है उपोनिषदती उप मान समीपे वसती उपाशना उपो आशणा हम गुरुजी का उपासना करें हम गुरुजी को छोड़ कर चला गया अपना सुविधा के लिए ये तो उपासना नहीं हुआ जी भद्दजी स्वभावी पीछे मोड़ लेते हैं गुरुजी का सामने सामने गुरु वैष्णव का सामने सामने रहने का प्रयत्न करना चाहिए एकदम सामने पीछे नहीं जैसे उपासना करने बैठे एक तो ठाकुर जी सामने रहे और साधक जो पूजा करने वाले सामने बैठते हैं पीछा नहीं मोड़ते हैं ये उपासना और उपनिषद वो करीब करीब एक ही अर्थ है जो जीवों जो बद्ध जीवों का लिए व्यवस्था कर देते हैं कि भगवान का सामने गुरु वैष्णव साधु संतों के सामने रहने का व्यवस्था कर दे भगवान का सामने रख दे बैठा देगा प्रेम से उसका नाम है उपनिषद गीता भी उपनिषद है ये आपका उपनिषद उपनिषद बहुत सारे हैं उसमें जो मेन मेन उपनिषद है बारह उपनिषद वो है ईशोक केनो कठो प्रश्नों से आदि ये सब जो है ओत्तरियो तैत्तरियो तो ये सब है ये उपनिषद प्रधान है इसका छोड़ भी छोड़ के भी 108 उपनिषद का नाम आता है चौखम्बा वाराणसी से सारे 108 उपनिषद का पूरा लिस्ट मिलता है किताबी भी उन लोगों का बड़ा वास्ट पब्लिकेशन है लेकिन एक समस्या है उसमें भक्ति का भक्ति पर व्याख्या मिलना संभव नहीं है क्योंकि उसमें जो व्याख्या है उसमें बड़ा चतुर व्यक्ति जो है उसमें से सार लेने योगो जो है वो ले सकता है बाक़ी आदमी तो संभव नहीं है गौरी वैष्णव संप्रदाय के जो उपनिषद है गीता है भागवत जी का जो व्याख्या है ये सुनने से तुरंत भक्ति देवी हृदय में प्रकटित हो जाती है लेकिन ये जो तीन बताए अर्थात उपनिषद और वेदांतो उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दो भाग है उसमें और असिगीता इ तीनों को पोस्थानोत्यी बोला गया पोस्थानोत्तरोयी प्रस्थानोत्तयी माने क्या है प्रस्थान मतलब प्रो प्रकृष्ठ रूपे जैसे विकारण में प्रो प्रोपरा अपो अनु उपसर्गो है उपसर्गो किसी शब्दों का पूर्व बैठा दो तो वो शब्दों का बीका माना उसका ताकत बढ़ा देता है उपसर्गो जैसे रोग का कोई बीमारी का उपसर्गो देखा गया उसको उपसर्गो बोले जाते हैं ये किसी शब्दों का सामने रह जाए तो ये शब्दों का जो अर्थ है उसका जो भाव है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के व्यवस्था कर देते हैं इसका नाम है उपसर्ग प्रोपरा ओपोनु ऐसा करके बहुत सारे उपसर्ग हैं तो ये प्रोस्थान कथा नाम प्रकृष्ट रूपे प्रकृष्ट रूपेण गमन गमन में जाना प्रोस्थान प्रोस्थान कथा का स्वाभाविक अर्थ तो है जाना चले जाना कहाँ जाएगा कौन सी जगह जाएगा इसका उत्तर देगा या प्रस्थान ये शब्दों का वास्तव ये अर्थ होता है ये ये जो तीन प्रस्थानोत्तरो हैं इनके सहारे में कोई जीवन यापन करे गुरु वैष्णव का कीपा लेकर तो उसका लिए क्या व्यवस्था बनेगा ना उपनिषद या तो वेदांतों या तो गीता या तीनों का ही सहारा ले लो जो भी हैं वास्तव रूप में सहारा ले लो तो आपका ये जड़ जगत का जरम मन का चक्कर से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा लेकिन इसमें एक बात है जो जितना सारे शास्त्रों हमारा ठाकुर जी दुनिया में भेजे हैं वैजदेव जी और मन ऋषियों का माध्यम ये शास्त्रों का गंभीर अर्थ बोध जो है हृदय में प्रकटित होना संभव नहीं है इसीलिए उपनिषद में बताया नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मिधया न बहु न सुरते न इत्यादि श्लोक बताया तो महाराज साले क्या व्यवस्था है अगर व्यवस्था नहीं है तो क्या करे प्रवचन के द्वारा भी कुछ नहीं होगा बोला ना? नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य प्रवचन के द्वारा भी ये लभ्य नहीं होता है बहुत सुनने का बहुत बहुत चर्चा करने के बाद भी समझ में नहीं आता है मतलब किस लिए इसका उत्तर भगवान गीता में दिया संपूर्ण रूप में उधर बताएं जो तीन कंडीशन है तद्विधि परिपादन और परिवेषण सेवया उपोदेक्ष थे ज्ञानम ज्ञानीन स्तत्वदर्शिना दैट इज द कंडीशन ओनली कंडीशन कंडीशन एक है तत्वज्ञानी तो तो पुरुषों से आपका अंदर में अपराकृत ज्ञान का झटका बैठ जाएगा तब जब ये तीन कंडीशन फुलफिल्ड हो तो तीन कंडीशन क्या है मैंने तद्विधि प्रणिपात परिवेषणों से वया वो एक ही अर्थ तो है प्रकृष्ट रूपे तत्वज्ञानी तो तो पुरुषों का बात आत्मसमर्पण करना इसका अला प्रणिपात प्रणिपात बोलने का समय नमो नमो बोलता है ना ठाकुर जी के सामने दंडवध करने का समय क्या बोलता है नमो आ महाप्रभु का दंडवत कर नमो महापान्याय बोलते हैं ठाकुर जी के सामने नमो बोलता है ये नमो कथा का मानी है निषेधार्थक मो अहंकार अहंकार को निषेध करने का नाम है नमह अहंकार को निषेध करने का माने हैं नमह हम जब नमो करते हैं किसी को दंडवत करते हैं लेकिन दिल में अहंकार का वो पूरा जो भाव है इसको कायम करके रख दिया तो कैसा कैसा वो दंडवध होगा प्रणाम होगा गुरुजी बोलते थे देखो ये हमारे सामने दंडवध करके उठता ही नहीं बोला देखो बाबा डंडवध को रहचे उठचे ही ना मतलब दंडवत कर रहा है बांछा कल्पुर बुष्च कृपा सिंधु पथितान पापन भयो नमो नमह ये बोलता भी है और दंडवुद्ध भी करता है लेकिन अपना मन को अपना हृदय को नहीं दे रहा है समझा अहंकार को समर्पित नहीं कर रहा है तो इसका दंडवध प्रणाम होता नहीं एक तो बात है गुरु वैष्णव का सामने मौन और होता नहीं कभी भी ठाकुर जी का सामने वृंदा देवी गंगा या वैष्णवों का सामने कभी भी दंडवत मौन नहीं होता दंडवत करने का साथ साथ ये बोलना ही पड़ेगा मौन और होता नहीं समझा मेरा बात बोलना पड़ेगा मुख से तो काय मन और वाक्यों तीनों के द्वारा जो आत्मसमर्पण तो है इसमें ही सारे ये अपराक्ष जगत का रहस्य छुपे हुए हैं सारे रहस्य इसी का अंदर में बीज रूप में है प्रणिपत परिप्रेष्ण मतलब ये दुनिया का जो हाल है खणभंगुरूर खण भंगुर अनाशवान ये जगत का जो हालत है ये देखने का बाद हृदय में अगर ये भाव आ जाए कि महाराज दो दिन का जिंदगी है और कहाँ करे कहाँ जाए अथो पृछा संसिद्धिम जोगिनाम परम गुरुम परससेह यत्कार्य मृियमानुष्य सर्वतः दैट इज कॉल एक्चुअली परिप्रश्नों परिपात हो गया शरणागत तो होके शरण लेना परिप्रश्नों मतलब अपना मंगल के लिए हमारा मंगल का व्यवस्था परिपूर्ण रूप में भगवान गुरु वैष्णव का चरण में दे देना हमारा मंगल का व्यवस्था हमारा हाथ में रख देंगे ये तो अहंकार का बात है समझा मेरा बात हमारा सारे मंगल का व्यवस्था हमारा खुद का है तो तुम मरो तुम्हारा मंगल के का व्यवस्था का तुम्हारा हाथ में ही है तो तुम क्यों आए हो तुम्हारा आने का तो दरकार नहीं था क्यों आए हो मठ में क्यों भजन में आए हो ये तो कपटता है हमारा मंगल का व्यवस्था हम नहीं कर सकता सिले पोपा शाम को बताएंगे इस बारे में चर्चा करें पोपा जी ने बताए कि बद्धजीव किसी भी हालत अपना मंगल का व्यवस्था नहीं कर सकता बद्धजीव किसी भी हालत अपना मंगल का व्यवस्था नहीं कर सकता मंगल करने जाए तो उसमें हजारों गुना मंगल को बुला के लाते हैं समझा मेरा बात तो अपना मंगल का व्यवस्था जो आप ठाकुर जी का झोली में डाल दे गुरु वैष्णव का झोली में डाल दे तो हमारा आत्मसमर्पण हुआ है ये माना जाएगा तो पौनी बात पूर्वी जो सेवा उसका बाद ये अपराजित ज्ञान का स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए गुरु वैष्णव का आदेश पालन करना चाहिए इसका नाम सेवा किसी आगे बोले मने सेवा क्या है बोले मन मैंने महाराज तो हम हमने बहुत कुछ किया हमने गया बहुत जगह परिक्रमा लगाया ये किया वो किया फलाना क्या सब किया लेकिन सिद्धांत के अनुसार ये कोई सेवा नहीं हुआ अपना मन अपना चंचल मन की वसीभूत होकर किसी भी क्रिया क्रियाकर्म का संपादन करना ये सेवा का अंदर में नहीं आएगा अपना चंचल मन की वसीबूत होकर किसी भी क्रिया कर्म हम करें बाहरी दुनिया का आदमी बोले महाराज कितना सुंदर सेवा किया देखो ये आदमी लेकिन तत्वज्ञानिक तो पुरुष बोले महाराज इसका सेवा नहीं हुआ कोई भी सेवा नहीं सेवा का एक ही औरत है गुरु वैष्णव का आदेश का पालन करना गुरुजी बोलते थे जे हमारा आदेश के द्वारा तुम्हारा स्वयं करना सोना ये भी भजन हो जाएगा हमला अभी सो जाओ तुम्हारा विश्राम का जरूरी है रात को सोए नहीं थे तो ये गुरु विष्णु का आदेश के द्वारा स्वयं भी हमारा सेवा बन जाएगा लेकिन आदेश छोड़कर बाकी अपना मनमानी जो कुछ भी करे ये वास्तविक सेवा नहीं हो पाता अहंकार रूप गर्व पर्वत का ऊपर कृपा का वर्षा ठहरता नहीं है एक उदाहरण दिया जाता है कि जितना सारे बारिश हुआ होते रहेंगे ये बारिश होने का साथ साथ पर्वत का सबसे पहले पड़ता है कहाँ पर्वत का शिखर पे पर्वत का शिखर में ज़्यादा सबसे पहले पड़ता है बरसात का बूंद लेकिन शिखर में पड़ने से होता क्या है वो बरसात जो है जितना सारे बरसे बरसेगा वो पहाड़ का ऊपर से धीरे धीरे वो पानी नीचे नीचे आके जो पहाड़ का नीचे जो नीचू जाएगा है नीचा जाएगा वहाँ आके पानी इकट्ठा हो जाता है इसलिए अहंकार का गर्व पर्वत जब हृदय के अंदर में विराजमान रहे तब तक जितना भी प्रवचन सुनो जितना भी सिद्ध महात्मा जिसका कोई ही जिंदगी में सिद्धों किसको सि भक्ति वल्भ चित्तुग्भाज तो बोलते थे साधारण आदमी का तुम लोग क्या समझते हो सिद्धों का मतलब सिद्धों का मतलब क्या समझते हो वो लोग सोचते जैसा आलू बॉयल हो गया पटल बॉयल हो गया बॉयल सिद्ध क्या है सिद्धो मतलब है जिन्होंने ये जड़ जगत का तीनों गुणों का अंदर में जो इन्फ्लुएंस है इसमें इसको कोई स्पर्श नहीं करता फास्ट सिद्धि का ये पहला लक्षण सिद्धो महात्मा का सिद्धो का बहुत स्टेज है इसमें पहला स्टेज है प्रकृति जय जब तक प्रकृति जय ना हो तो किसी भी रास्ता में आप जाओ उसमें आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है किसी भी रास्ता में जाओ प्रकृति जय पहला कदम प्रकृति जय जब तक ना हो तब तक आपका भजन मुश्किल हो जाएगा इसीलिए बोला देखो जिसको ये प्रकृति का जो त्रिगुण जिसको प्रभावित नहीं नहीं कर पाता इसका नाम ही प्रकृति जय किए हैं ये पहला सिद्धि का कदम है तो ये जो अहंकार रूप गर्भ पर्वत है इसको ऊपर जैसे बारिश पड़ने के बाद नीचा तराई अंचल में चले जाते हैं ऐसे ही जितना ही प्रवचन सुनो जितना ही करो कुछ अहंकार रहने से क्या होता है सारे वो जो कृपा का वर्षा ये कृपा का वर्षा क्या है वो धीरे धीरे नीचे दूसरा जगह पे चला जाता है रहता नहीं फॉरनर लोग जितना सारे विदेशी लोग गुरुजी जी का पास अंतिम समय में आते थे और कभी भी हमारा साथ भी देखा होता था एक ही ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन करते थे वो लोगों का भी क्वेश्चन करने का बहुत इच्छा रहते हैं और उसमें एक क्वेश्चन अक्सर आता था वो क्या है महाराज कीपा कैसे मिलेगा क्योंकि हम लोग शास्त्र में पढ़ा है कि आ, धाम कीपा नाम कीपा प्रसाद कीपा पा गुरु वैष्णव की सब कीपा तो है ही है लेकिन कीपा क्यों नहीं मिल रहा ये बोल रहा है देखो धामों कीपा नाम कीपा प्रसाद कीपा हैं सारे कीपा कीपा तो आते रहते हैं लेकिन कीपा पकड़ने के लिए जो विनम्र भाव का जरूरी है त्रिणाद विभाव का जरूरी है जब तक ये सिद्ध ना हो तब तक आप वास्तव पंडित नहीं बन पाओगे तब तक आप वास्तव पंडित नहीं बन पाओगे जब तक आपका त्रिणाद विभाव सु सिद्ध ना हो से महाप्रभु जी का तीसरा श्लोक में यही सिद्धांत तो आता है त्रिनाद सुनी त्रिनाद विनिष्ण तरुर्वैश्ण अमान सदाहरी इसमें चार पाँच महीना पहले एक बात हमने उठाया था और अतृन्दास अधिकारी बड़ा वैष्णव जाने माने वैष्णव ये प्रभुपाद जी का पास एक किताब भेजे थे संकलन करके एक किताब भेजे थे प्रभुपाद वो किताब को सर पे लगाया और बोला देखो ये गुरु वैष्णव जगत का कंठहार स्वरूप गुरु वैष्णव जगत को गुरु वैष्णव को एक कंठहार पहना देना पोपा जी ने आशीर्वाद करके बताया था इस ग्रंथों में तिनादी सुनिश्चिन इसमें अत्युंद अधिकारी जी ने लिखा था लिखे थे क्या भले इसमें लिखे तिनादी सुनिचिन तौर रोपी तौरिबो दो शब्द है इसमें तौर रोपी सही इस लिखा था किसी भक्तों ने कंप्लेन लेके आया कि प्रभुपा जी ने इन्होंने ये शब्दों को चेंज कर दिया इसमें लिखा है तिनाद ओपी तो क्या ये असली श्लोक में तो है, हाँ। है? हाँ। तो ये लिखा है तो क्या करे प्रभुपा जी ने बताए कि ठीक की लिखा है ठीक ही लिखा है बोले हाँ ठीक लिखा है ऐसे वृक्ष जान काटी ले हो किछू ना बोलाए सुखाई या माइल मईले जान पानी ना मांगवाए जेई जा मांगे तारे देन धन घर्मविष्टि सहे अन कर रक्षण यही तो है ना सुंदर भजन रहस्य में है ना ये भजन का मूल है तो वृक्ष काटने का साथ साथ कुछ नहीं बताते हैं अपना फल फूल छाए अपना जो छाया है वृक्षों का जो छाया है उससे भी वंचित नहीं करता जो जिस वृक्षों को काट रहा है दो घंटा काटने का कोशिश में है फिर उसका बाद वो वृक्षों का नीचे ही बैठकर आराम कर रहे हैं फिर भी वृक्षों नहीं बोलते तुम हमको ही काट रहा है हमारा नीचे बैठ के विश्राम ले दो भागो यहाँ से कभी नहीं बताते हैं और पानी भी नहीं मांगते बहुत प्यास बहुत दिन से सूखा चल रहा है लेकिन फिर भी पागिन पानी नहीं मांगते ये वृक्षों से हमारा सीखने का बात है लेकिन वैष्णव का बारे में जो त्रिनाद ओपी तौरिबो सहिष्णो ने बताया आ अतौरोपी तौरिबो मतलब वृक्षों का मापिक अतौरोरोपी मैंने वृक्षों से बढ़कर किसी ने बहुत सारे भक्तों ने कंप्लेन करता है महाराज वृक्षों <coughs> से बढ़कर सहिष्णु गुण ये जगत में कदापि संभव है नहीं ये बेकार की बात है भले ये बेकार की बात है ये संभव नहीं है वास्तव में ये संभव ही नहीं वृक्षों के बाद वृक्षों से बढ़कर सहिष्णु गुण दिखाओ आप है कोई पोपा जी ने बताया है संभव है वृक्षों से भी बढ़कर सहैष्णुगुण हो सकता है वो वैष्णवी है बोले वो कैसे जैसे शिल हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में पिटाई किया एक बाजार में दो चार वेत आपका शरीर पे लगे तो आपको मृत्यु का दशा में दशा उतरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दो चार वेत लगे वो भी शंकर मा शंकर मछली है उसका जो चाबुक है उसके द्वारा पिटाई करे दो चार चाबुक लगे तो आपका मौत की दशा में उतरने में ज़्यादा टाइम लगे वेरी इजी तो उसको 22 बाजार में कालना मुल्लुक में 22 बाजार में पिटाई किया फिर भी हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना किए ठाकुर जी का चरण में हे ठाकुर ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या किया है इसको अपराध नहीं लेना इसको क्षमा कर देना इसको कीप्पा कर देना क्षमा कर देना ये प्रार्थना किए जब जवन लोग ने बताया कि तुमने 22 बाजार में मारने का बाद भी तुम्हारा मौत नहीं हुआ तो हमने क्या जवाब दें हम जाके क्या जवाब दें तुमको तो मारने के लिए भेजा हमको तुम्हारा गर्दन जाएगा बोलो अच्छा हमारा लिए तुम्हारा इतना बड़ा क्लेश उपस्थित होने वाला है तो देखो तुम्हारा सामने हैं मरते हैं बोल के श्वास को जय कर लिया और मौत की दशा जैसा उसमें उतर गया तो उसके बाद जब उन लोगों ने क्या किया उसको पकड़ के बोले हिंदुओं को ये तो हाँ जो जो सुंदर व्यवस्था है गंगा में फेंकना आदि जलाना तो वो लोग का विपरीत है भले उसको गंगा में फेंक दो उसका असत गोक्ति होगा बोल के उसको लेके गंगा में फेंक दिया जब गंगा में जब गंगा जी का पानी में फेंक दिया तो हरिदास ठाकुर जीते जीते थे बहुत दूर गया कहाँ गया शांतिपुर तो बात यह है कि हरिदास ठाकुर ठाकुर जी का पास प्रार्थना किए बाईस बाजार में मारने का बाद भी मरने का हालत है फिर भी प्रार्थना किए ठाकुर जी इसको बचा दो इसको कृपा करो उसको कोई अपराध ना लो जानते नहीं क्या किया ये वृक्षों का लिए क्या संभव है वृक्षों भी बोल सकता है वृक्षों कभी बता सकता है कि इसको क्षमा कर दो बता नहीं सकता संभव नहीं है तो ये जो है ये वृक्षों से भी ज़्यादा सहिष्णुगुण का परिचय हुआ कि इतना मरने का बाद भी वो इसका अमंगल नहीं मांगता इसको परम मंगल का रास्ता मांग रहा है ये है तरोरोपी ये जो है इसका बात सुना है अब लोग हम एक उदा एक उदाहरण और देते हैं जैसे जिस का इसको ऊपर में लेके गया जेरोजालम में जेरोजालम में ऊपर में लेके गया वहाँ पहाड़ का ऊपर में क्रूसीफाई किया दो हाथ में इधर कंठ में कपाल में इतना बड़ा बड़ा पीरेक नेल जो है नेल पीरेक इसको खुदाई किया इधर इधर सड़ों और उसका साथ साथ उसका मत का घोरिया गया खून बह रहा है उसका बाद भी ठाकुर जी का पास प्रार्थना किया ठाकुर ये लोग को क्षमा कर दो ये लोग जानते नहीं ये क्या किया तो इसका अंदर में जो भाव है ये भी वैष्णव जरूर है बाहर में दिखाई नहीं देता ख्रिश्चन धर्मों का प्रवर्तक है लेकिन मिसिंग लाइफ ऑफ जेसस क्राइस्ट बोल के एक किताब निकाला है बाइबल हमने बचपन में भी पढ़ा था उसमें जेसस क्राइस्ट का गातोत्थान बोल के एक विषय है जो क्र करने का बाद जैस क्राइस्ट नया एक शरीर लेकर अपना अनुगत शिष्यों को दर्शन देते थे उसमें आता है जे, जेसस क्राइस्ट स्क्राइस्ट मिसिंग लाइफ जो जिंदगी का जो जो जिंदगी का मिसिंग पार्ट है जेसस क्राइस्ट का कहाँ गया कैसा हुआ उसी समय में आता है कि वो इंडिया में भारत में आया हिमालय में आखिर अप्राकृत तो ज्ञान लेने का व्यवस्था किए ये मिसिंग लाइफ ऑफ जेसस क्राइस्ट एक किताब का अंदर में आता है जो भी है अभी ये सब जो मूल चर्चा है इसमें ये सिद्धांत तो आता है कि जब तक हमारा अंदर में तीर्णाद विभाव पैदा ना हो जब तक हम शरणागत नहीं हो पाते तब तब अपराधिक जगत का जो दिव्य ज्ञान ये हमारा लिए प्राप्ति करना संभव है नहीं गीता का अंदर में बहुत सारे शिक्षा हैं इसमें 700 श्लोक तो है गीता का अंदर में इसमें पहला बात ये है गीता का शुरुआत जो है इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन का जरूरी है इसलिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ा तो भागवत जी महापुराण जो है हमारा गौड़ी वैष्णव जगत का जो अनोखा संपत्ति है ऐसा ही है भागवत श्रीमद्भागवत भागवत गीता उपनिषद इसमें जो टीका टिप्पणी हैं बहुत सारे टीकाकारों ने इसका टीका टिप्पणी किए हैं और आजकल का जमाने में 400 का अधिक 400-500 का अधिक ही होगा पूरा छानबीन करके विचार किया जाए इसका अनुवाद हो गया है बहुत सारे लैंग्वेज में पृथ्वी में बहुत सारे भाषा में इसका अनुवाद हुआ और टीकवा टीका टिप्पणी टीक तो कम से कम 400-500 का ऊपर ही होगा पूरा पृथ्वी में कौन कैसा एंगल से व्याख्या किया इसका कोई ठिकाना है नहीं कोई ठिकाना है नहीं और हमारा ये जो भारत है इसमें भी गीता का जो सारे टीका टिप्पणी मिलता है उसमें ज़्यादातर प्राचीन जो है से सीधा स्वामी का की टीका सबसे उसका बाद शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद शिला बल्लदेव विद्याभूषण साउथ इंडिया में बहुत सारे आचार्य हैं उन लोगों का भी ये गीता का व्याख्या मिलता है यहाँ तक कि हम लोग हम लोग जो पॉलिटिकल लीडर है जो जानते हैं गांधीजी जी बोलो भाई पैटेल राधा कृष्णन इन लोगों का भी सारे गीता का ऊपर एक एक करके व्याख्या है मतलब गीता एक एक व्यक्ति एक एक किस्म का व्याख्या किए हैं जिसका अंदर में जैसा भाव पैदा हुआ उसी स्वभाव उसी भाव से वो व्याख्या किए लेकिन जितना सारे व्याख्या है इनसे इन सब व्याख्याओं में गौरी व्याख्या सबसे ऊपर है क्योंकि भागवत भागवत गीता भगवान का अंतर का जो भाव है गुप्त रहस्य है इसका अर्थ तो समझना साधारण आदमी का काम नहीं है भगवान का करीब करीब जो रहते हैं भगवान का निजीजन है वही भगवत गीता का वास्तविक अर्थो समझ पाता है भागवत गीता का बहुत सारे अर्थ बाज़ार में है ऋषि औरविंद जोगी हैं जोगी जी महाराज वो हैं वो भी व्याख्या किए हैं बहुत सारे दुनिया में चलता है सैम चौरल नाहिरी बोल के एक है उसका भी व्याख्या है लेकिन ये सब जो व्याख्या है हमारा अपराध नहीं लेना हम कोई चर्चा करने नहीं बैठे किसी का बारे में लेकिन सिद्धांत तो ये हैं जो भगवान का डिप्यूटेड जो जो डेली माने जो डिप्यूटेड आदमी हैं भगवान का भेजा हुआ जो आदमी हैं भगवान का आदेश के द्वारा जो जगत में आए हैं भगवान श्री कृष्ण का आदेश लेकर इसी के द्वारा ही गीता का वास्तविक अर्थ इस जगत में प्रकाशित हो सकता है बाकी आदमी के द्वारा गीता का वास्तविक अर्थ इस जगत में प्रकाशित होना संभव नहीं है दिल्ली में प्रभुपाद जी को एक आदमी ने प्रश्न किया जे आपने क्यों बोला हम प्रतिवाद का ग्रंथ में भी ये दिया था दिल्ली में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपाध जी को एक एडुकेटेड लड़का बहुत शिक्षित लड़का प्रोटेस्ट किया आपने क्यों बताया भगवत प्राप्ति करने के लिए गौरिया मठ इज द ऑनली वे गौरियामठ एकमात्र रास्ता है भगवत प्राप्ति क्यों ऐसा बताया आपने और रास्ता नहीं है बाकी लोग भजन नहीं करते तो पोपाध इसका उत्तर दिया है आपने क्या सोचते हो भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने जिन लोगों को उधर से भेजा है जगत में राधा रानी कपास से जो आए हैं ये छोड़कर भगवत प्राप्ति का दूसरा कोई इजी रास्ता है सहज रास्ता है ऐसा तो है नहीं अब दूसरा रास्ता है देखा अपमान करो ये जो पोपा जी ने बताया इसमें बड़ा गंभीर रहस्य है इसमें लेकर लड़ाई लग जाएगा बोलो दूसरा रास्ता नहीं है क्यों दूसरा संप्रदाय भजन नहीं करते भगवान श्री कृष्णों का प्राप्ति करने के लिए नंदनंदन नंदन भगवान श्री कृष्णों का प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ा सीधा रास्ता है नारायण भजन करो भगवान का दूसरा दूसरा स्वरूप का भजन करो और भजन का अनुसार तो फल तो मिलते ही रहते हैं इसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं कोई कंप्लेन है नहीं वो जैसा भाव है वैसा लाभ है इसमें तो कोई तर्क नहीं आता फिर भी ये श्रीमद भागवत गीता जी जो है इसका प्रथम अध्याय जो है इसमें श्री धितुराष्ट्र जी का क्वेश्चन है इसमें धितुराष्ट्र जी का प्रश्न है संजय जी का सामने बोले संजय का सामने क्यों संजय कौन हैते हैं ये भी परिचय जरूरी है संजय जी जो है ये राज आमात्व है जो हस्तिनापुर है ये राजधानी में राज परिवार का अमात्व है अमात्व जो राजा का लिए काम करते हैं ये राज अमात् धितुराष्ट्र जी क्यों क्वेश्चन किए क्या दरकार था भले इसलिए किए हैं कि धितो राष्ट्र जी वेद जी का सामने प्रार्थना किए कि हम ये कुरुक्षेत्रों में जो जो सब युद्ध चलते रहेगा इसको कैसे हमको पता चलेगा क्या है हम तो जा नहीं सकता वृद्ध अवस्था है हमारा और ऐसा हालत है हमारा क्या क्या किया जाए तो उन्होंने बताया ठीक है आपको हम दिव्य दिव्य ज्ञान दे देंगे वो दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने का बाद आप कुरुक्षेत्रों में जो युद्ध चल रहा है डायरेक्टली यू कैन सी वाट इज हैपनिंग देयर इन कुरुक्षेत्र फाइटिंग गोइंग ऑन ये आशीर्वाद जो है ये जो बर है ये धितुराश जी ने लिया नहीं लिया नहीं बोले हमको ऐसा बर नहीं चाहिए बोले क्यों बोले इसमें हमारा जो रिलेशन है सब हमारा तो अपना ही बेटा बेटी सब बेटा है अपना भाई का बेटा सब तो आपस में लड़ाई करेगा हाथियों रिलेशन है इन लोगों का जो मत है लड़ाई है हम देखना नहीं चाहते तो क्या किया जाए बोले इसका कथा सुनने से हमारा हो जाएगा क्या क्या हो रहा है ये सुनने से हो जाएगा जैसे पहले फुटबॉल का क्रिकेट का रिले होते थे न रिले आजकल तो देखने का व्यवस्था पहले ऐसा नहीं था रिले मान जो हो रहा है उधर वो रेडियो का माध्यम में सुनने की व्यवस्था तो तब गवल्ग ऋषि का जो पुत्र है संजय संजय को आशीर्वाद दिया किसने वेद जी ने आशीर्वाद दिए कि तुम युद्ध क्षेत्रों में जो जो होते रहेगा तुम्हारा दर्शन का विषय हो जाएगा और जो जो हो रहा है तुम इसको बताते रहोगे सामने बैठ के समझा मेरा बात तो युद्ध क्षेत्र में जो होते रहते हैं होते रहेगा वो तुम देखते रहोगे और बताते रहोगे किसको ऋतुराष्ट्र जी को अब ये क्वेश्चन है गीता श्रीमद गीता का प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है ये बड़ा आजीब सा श्लोक है ये श्लोक का व्याख्या हमारा शिल भक्ति विवेक भारती गुस् महाराज पूरा बहु दिन तक ये एक ही श्लोक का व्याख्या किए और आदमी पूरा चौंक गया इतना आश्चर्य हो गया पागल हो गया एक ही श्लोक का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्य जो जो स्वभा ये श्लोक का व्याख्या और बड़ा आश्चर्य की श्लोक इसका व्याख्या किए और इसके बाद शायद सिद्धांती महाराज जी जो है वो उस सुन के बड़ा प्रभावित हुए थे पूर्वाश्रम में थे और आ गया बहुपात का सामने श्रीला सिद्धांति महाराज सिद्ध स्वरूप प्रभु इनका नाम ब्रह्मचारी नाम मिदनापुर का किसी जगह उसका आविर्भाव है जो भी है अभी धृतराष्ट्र उवाच हो धृतराष्ट्र किसका सामने क्वेश्चन कर रहे हैं संजय का सामने क्योंकि संजय बैठा हुआ है और तो कोई है नहीं युद्ध चल युद्ध का विषय तो इधर नहीं बहुत दूर आपका कुरुक्षेत्रों में तो यहाँ धित ये बहुत सूर में गाया जाता है उत्तर भारत का एक है दक्षिण भारत का एक है सुंदर सूर बस सुंदर सूर है दक्षिण भारत का बहुत सारा अनोखा सुर है जो भी है हम दो एक दिखा देंगे धित राष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रेय समेताजुजोत्सव मामक पांडवाश्च्ब किं कुरव तो संजय या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताजुजोत्सव मामक पांडवाश्च किं कुरोत् तो संजय ये क्वेश्चन लेके धूम मच गया पहला प्रश्न तो ये है जे ये जो अंधित राष्ट्र ये कैसा क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन का कोई माने हैं जे कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आया है कौन कौरव अब पांडव और दोनों युद्ध के लिए आया है तो युद्ध क्षेत्रों में युद्ध करेगा तो और क्या करेगा खाने के लिए बैठा खाना शुरू किया खाने के लिए बैठा तो खाएगा तो जरूर तो ये युद्ध क्षेत्रों में युद्ध करेगा ये स्वाभाविक है लेकिन अंधोधितष्ट्र जी का अंदर में ये क्वेश्चन क्यों पैदा हुआ ये किम कुरजय हो युद्ध क्षेत्रों में आया दो पक्षों समा, आ, समावेत हुआ और सब प्रस्तुत है और दो आपस में लड़ाई स्वाभाविक है और युद्ध छोड़ के क्या हो सकता है क्यों ये क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन कैसा है इसका बारे में श्रीला सिद्धोसाई पाद श विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और सबसे बढ़िया ये हैं कि सारे व्याख्या का निचोर लेकर श्रीला सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी राधा रानी का निजी जन ये सारे विश्वनाथ चकुर्थीपाद बड़देव विद्याभूषण सीधा साईपाद इन लोगों का जो व्याख्या है ये व्याख्या को लेकर उसका अंदर से इतना सुंदर उसका भाव को ग्रहण किए ये बड़ा आश्चर्य है इसका नाम दिया भक्तिवीन ठाकुर जी ने रसिक रंजन भाव रसिक रंजन माना ये जो श्लोक है श्लोक का मर्मानुवाद अनुभव ये दिए हैं कौन श्रील सच्चिदानंद भक्तिवीन्द्र ठाकुर गौड़ी समाज का जो भक्त लोग हैं इनके लिए सबसे बढ़िया है ये श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर का ये श्लोकों का व्याख्या ये अगर ग्रहण करे तो इतना बड़ा बड़ा टिक्का टिप्पणी जो है उसका भाव ग्रहण करना कोई सहजवाद है नहीं सहजवाद है बहुत सारे हैं एक एक एंगल से एक एक व्याख्या किए तो इस सब समझने का बाद उसका क्रीम लेना वो संभव है सब कोई का इसलिए तो हमारा सड़क उस पर स्टॉकों में बताना नाना सास्तो विचार नो को निपुनो सद धर्म संस्थापक हो किसने किया भले नाना शास्त्रों का विचार करके उसमें से जो क्रीम है उसको उठा के हमारा सामने रख दिया कौन सौर गोस्वामी जी ये महाप्रभु का आदेश है इसके द्वारा लोक है लेकिन ये हर कोई का बस का काम नहीं हर आदमी का संभव नहीं कोई मायावाद परे तो मायावाद उसका दिल में बैठ जाएगा कोई सुंदर सुंदर बाजार का हरी कथा सुने महाराज द्वारा मीठा व्याख्या करता है उसके अंदर में सिद्धांत तो विरोध है वो समझ नहीं पाएगा उसको ले लेगा मुखस्त करेगा बाजार में बोलेगा नाम कमाई के लिए ये करेगा और उपाय नहीं है तो क्यों ये प्रश्न आया है जो हमारा ये जो कौरव और जो पांडव जो एक जाएगा आया है वो लोग युद्ध क्षेत्र जो युद्ध करने के लिए आया है वो लोग क्या कर रहा है प्रश्न इसलिए आया है कि अंध धितोराष्ट्र जी का हृदय में ये भाव पैदा हुआ कि कुरुक्षेत्र जो है ये बड़ा धर्म क्षेत्र है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसका व्याख्या होगा पहले धितोराष्ट्र इसलो ये जो नाम है इसका व्याख्या सुन लो धितोराष्ट्र ये शब्दों का क्या व्याख्या है मतलब इसका व्याख्या ये है धितोराष्ट्र क्यों नाम पड़ा भले अन्नायन धृतम राष्ट्रम इति धितुराष्ट्र अन्याय करके जो राष्ट्र अर्थात राज राज्य राजधानी सिंहासन को पकड़ के रखा था इसका नाम है धुत राष्ट्र जब पैदा हुआ तब से ही इसका नाम पड़ गया धीत क्योंकि सब मालूम है पहले से ही मालूम है ऋषि मुनियों का जी ये क्या करेगा इसीलिए धितुराष्ट्र नाम है अन्याय करके जो राज्य राजधानी पकड़ के रखेगा अधिकार कायम रखेगा उसका नाम है धृतुराष्ट्र और पहले बताया धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र बहुत अनाद बहुत आदिकाल से प्रसिद्ध है बहुत पुराणों में भी है कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम है सामंतक पंचक इसमें भागवत में भी आता है दूसरा पुराणों में विष्णु पुराण आदि सारे उस जगह में आता है 21 बार धरती को निक्षत्रिय क्षत्रिय सुन करके उनका खून से एक रोध बनाया था एक रोध, रोध बनाया था तालाब बनाया था खून से और उसका नाम है सामंत ये जो जगह है ये <स्थाँगा> जगह पुरानों में भी, भी है बहुत पूर्व काल से ये देवजाजन क्षेत्रों नाम में प्रसिद्ध है देवजाजन जाजन क्षेत्र बहुत पुण्य भूमि है ये जगह ये कौरवों का पूर्व पुरुष जो है पूर्व पुरुष जो है कुरु ये इधर हाल चलना किया हाल हॉल जो है चलना किया करके इधर बौड़ मिला था कि इस क्षेत्रों में जिसका मौत होगा वो स्वर्गवास उसका अवश्य होगा जो व्यक्ति इधर शरीर छोड़े लड़ाई में किसी भी हालत से वो कहाँ जाएगा स्वर्गवास उसका अवश्य है तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है ये जो नाम पड़ा ये धर्म क्षेत्र अंध धित्राष्ट्र जी ने सोचा ये तो बड़ा बड़ा अद्भुत ये क्षेत्र है बड़ा भारी ये पुण्य क्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र त्रिभुवन में बहुत पूर्ण क्षेत्र है बहुत पुण्य स्थान है ये धर्म क्षेत्रों का प्रभाव से ये धर्म क्षेत्रों का प्रभाव से जो युद्ध करने के लिए आए हैं हमारा पुत्र सकल, कौरव और पांडव बिंदु ये भी तो हो सकता है कि धर्म क्षेत्रों का जो प्रभाव है इसके द्वारा मन में कोई परिवर्तन आ सकता है समझा मेरा बात कोई व्यक्ति बहुत घट बहुत एकदम पापी आदमी है ये पापी आदमी किसी भी हालत से एक पुण्य क्षेत्रों में अगर पहुंच जाए पुण्य क्षेत्र साधु दर्शन हो उसका त्रिवेणी संगम में स्नान हो थोड़ा बहुत दिल का परिवर्तन भी आता है ये हमारा चैतन्य में, तो में पुराणों से उद्धृति देकर किसने बोला महाप्रभु ने बताया न सनातन जी को शिक्षा प्रसंग में क्या बताया था वैद का उद्धार वैद्य का उद्धार बताया था नारद जी और वैद्य का संवाद किसने बताया था सिमन महाप्रभु पुराणों का संवाद उठाकर पेश किए कि देखो ये एक महाभागवत वैष्णव गुरु वैष्णव का सानिध्य में क्षेत्रों का प्रभाव में किसी का अंदर में परिवर्तन आना कोई असंभव बात नहीं है इसीलिए जो रामायण का रचयिता जी, वाल्मीकिजी जी, चवन ऋषि का पुत्र हैं वाल्मिकी जी वाल्मीकि जी पहले क्या था दूसरों कर, तो दोसरो कर ये आपका नारद जी का सानिध्य में संस्पर्श में परिवर्तन हो गया नारद जी सान्निध्य में बहुत सारे हजारों हजारों परिवर्तन का बात शास्त्रों में आता है नारद जी स्पर्शमणि है नरद जी महाभागवत भगवान का निजी जन है इसलिए संभव असंभव कुछ नहीं है तो ये अन्न का भाव है ये जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है महापुण्य स्थान है सामंत पंचम इसमें कौरव और पांडव तो निश्चय करके आया कि युद्ध करेगा ही करेगा फिर भी ये भी तो हो सकता है कि ये पुण्य क्षेत्र जो है पवित्र क्षेत्र है इसका सानिध्य में अपना हृदय का जो भाव है हृदय का जो जिद्ध है जहाँ युद्ध करके रहेंगे मार के रहेंगे ये भी तो हो सकता है इसका परिवर्तन हो जाए असंभव कुछ नहीं ये भाव लेकर अंधराष्ट्र जी ने ये प्रश्न किया बाहर का भाव ये है कि अंधुत राष्ट्र मानो की लगता है अंधुत राष्ट्र चाहता है कि अगर युद्ध ना हो तो अच्छा है बहुत सारे खून बहेगा ये बाहर का भाव लगेगा लेकिन अंतर में फिर सोच रहा है कि अगर युद्ध ना हो के अगर उसका अंदर में कोई समझौता हो जाए समझौता का मतलब क्या है समझौका मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब पांडवों का हिस्सा जो पांडवों का दिया जाएगा और अपना हिस्सा अपना ले ले तो इसमें आंधोधराष्ट्र चिंतन कर रहे हैं अंदर में भाव है बहुत गंभीर चिंता है अगर समझौता भी हो जाए महाराज लेकिन समझौता होने का बाद भी हमारा पुत्र जो है दुर्योधन आदि जो है इनके लिए निष्कंठक व्यवस्था नहीं हो पाएगा निष्कंट हो पाएगा भले ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसका राज्य इसको वापस दे दे ये भी ले ले फिर भी निष्कंठ हो नहीं पाएगा निष्कट हो पाए जब तक पंच पांडव है तो दुर्योधन दुशासन हमारा खानदान के लिए खतरा जरूर है एकदम गुप्त तो भाव है ये इसलिए मन में भाव है एक बार सोचता है कि युद्ध ना तो हो तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये भी तो हो सकता है ये समझौता हो जाए उसमें खून खराबा हो जाएगा बहुत सारे खून बहेगा ये अच्छा है कि युद्धबंद हो अंदर में बाबा ना ना बाबा अगर युद्ध हो तो युद्ध श्रेय हैं है। क्योंकि अगर युद्ध ना हो के कोई समझौता हो जाए उसमें हमारा पुत्रो जो दुर्योधन आदि इसका लिए जो राजगद्दी है वो निष्कंठक नहीं हो पाएगा जब तक पंच पांडव जिंदा है तो इसके लिए फासला अच्छा है युद्ध हो जाए पांच पांडव मारा जाए तो यही अच्छा है तो यही भाव है <coughs> तो ये जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सोमवेदा जुजुस मामक पाण्डवाश्चय किम कुरो तो संजय हो ये जो श्लोकों का जो व्याख्या बताए ये टीकाकारों का ये अंदर का यही भाव है अंदर का यही भाव और संजय सामने बैठा हुआ है संजय आमत्व है संजय का सामने मानो की ये भाव पेश कर रहे हैं कि अगर समझौता हो जाए तो आनंद हो लेकिन अंदर का भाव हमने कुटिल है ना सीधा नहीं है अंदर अंध राष्ट्रों का भाव सीधा नहीं है इसलिए ये इसका भाव है कि पांडव और कौरव इसका अंदर में विवेक जागृत हो जाए कि मन का परिवर्तन हो जाए कि युद्ध बंद हो जाए यह भी तो हो सकता है ऐसा करके एक मन में एक भाव लाया इसीलिए धर्म क्षेत्रय कुरुक्षेत्रवेद युदुत्सव मामक पांडवश्च किम करव तो संजय ये प्रश्न का ये जो श्लोक का इसका थोड़ा बहुत व्याख्या हो पाया ज़्यादा नहीं हो पाया अब संजय उवाच समझे बता रहे हैं दृष्टा तो पांडुवाक बुढ़ दुर्जोधन आचार्य मुपसम्य राज वचनम पश्विता पांडुपुत्राण माचार्यो महती बूढ़ द्रुपदपुत्रेण तव शिष्य धीमता संजय उवाचो इधर जो हैं ये भागवत में बहुत सारे जगह संजय उवाचो है संजय उबाचो बहुत सारे जाएगा संजय उबाचो है जो भी है ये दृष्टात पांडवा निकम बुढ़ दुर्योधन स्तदा आचार्यम उपसयम राजा बचनम अभवृत ये पांडवों का जो सैन्यों का समाहार ये देखकर दुर्जोधन खल कुटिल दुर्जोधन ये देखने का बाद धीरे धीरे समीक्षा किया धीरे धीरे कहाँ कौन विराजमान है किस भूमिक भुमी, भूमिका में विराजमान है अपना तो युद्ध का अपना तो युद्ध का जो स्ट्रैटजी है सैन्यों का जो सज्जा सैन्य सज्जा को स्ट्रैटी बोला जाता है सैन्य सज्जा कहाँ कौन सैन्य विराजमान होगा कैसे कैसे हमारा जैसे डिफेंस ऑफेंस रहता है न फुटबॉल गेम में ये ये युद्ध क्षेत्र से ही आया है ये जो युद्धों का जो स्ट्रैटेजी है इसमें फुटबॉल में एक एक कोच जो है एक एक किस्म का दर्शन है इसका ये भी एक किस्म का दर्शन है हमारा डिफेंस में इतना आदमी रहेगा फॉरवर्ड में इतना आदमी रहेगा बैक में इतना आदमी रहेगा वो सब वो जो स्ट्रैटी बोलता है इसको कैसे कैसे सजाया जाता है जैसे हमारा मुकाबला करने में सुविधा हो इसको बोलना स्ट्रेटजी, सैन्य समाहार दाबा खेलने बैठो उधर भी आता है जो लोग दाबा खेलता है वो जानता है तो ये जो दुर्जोधन है कुटिल खल ये धीरे धीरे ये सब देखने के बाद क्या किए धीरे धीरे पांडवों का सैन्यों का स्ट्रेटजी देखने के बाद सैन्य सोचा देखने का बाद, बाद आचार्यों द्रोणाचार्यो आचार्य कौन है द्रोणाचार्यो आचार्यम उपसंयम्योदी अगर तोड़ तोड़ के पढ़े संधि विच्छेद करके पढ़े ये भी पढ़ सकता है किसी का अगर संभव नहीं है कि जल्दी पढ़ना आचार्यम उपसंयम्यों अर्थात आचार्यों का सामने जाकर राजन वचनम अभवृत हे राजन दुर्योधन पांडवों का सैन्य सज्जा को ग्यार से वरा टेंशन के साथ देखा स्ट्रैटेजी क्या क्या है उसका बाद धीरे धीरे धीरे धीरे आचार्यों का पास उपस्थित हुआ उपस्थित हो के ये बात बोल रहा है थोड़ा बहुत बात बोल रहा है क्या बात बोल रहा है वचनम अवृत ये बात बोल रहा है क्या बात पहला बात तो यह है कि आचार्यो है कौन परिचय भी जरूरी है आचार्य जो है आपका ये जो आचार्य जो है ये है द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जी द्रुपद राज का जो उधर जो है विद्या आदि शिक्षा का व्यवस्था में नियोजित हुए थे किसी भी कारण दोनों में दोस्ती भी था थोड़ा उसमें किसी कारण झगड़ा हो गया था इसमें आ के राज्यों से बहिष्कार किया गया था दोनाचार्यों का अंदर में ये भावना था किसी भी हालत से उसको हम सबक सिखाएंगे समझा मेरा बात उसका बाद दोचार्यों जब हस्तिनापुर में आए तो इधर जो पिता माँ भिष्व आदि जो उधर था तो मन में विचार किया बड़ा काम का आदमी है ये दोनाचर्जों बड़ा काम का आदमी है ये ये अगर हमारा राजधानी में रह जाए तो इसके लिए पालन पोषण उसका वेतन पंखा भी सोरा हो जाए मोटा किस्म का ये अश्विद्या शिक्षा करने के लिए उसको नियोजित किया जाए तो अस्तविद्या में सबसे पारदर्शी है सबसे बड़ा वो का प्रभाव है बहुत इसके लिए कौरव और पांडव सबको को शिक्षा देने के लिए पहले भाग तो बाद में हुआ था ना पहले एक ही साथ था तो इसका लिए क्या हुआ उसको अस्त्रविद्यादि शिक्षा करने के लिए उसको नियोजित किया गया इनका जो बेटा है उसका नाम क्या है अशोत्थमा कृपाचार्य भी बोला जाता है इसको कृपि हाँ हाँ जाओ तो इधर जो है हाँ हम अभी संहार कर देंगे अभी नौ बज गया हमारा भी काम है दृष्टात्पन्न व निकम बुढ़म दुर्जोस्था आचार्यम उपसंजम राजा वचनम अवृत ये थोड़ा आचार्यों का सामने गया जाके थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत व्याख्या किया कुछ शब्दोच्चारण किया पहला बात ये है कि तुम जो दुर्योधन के बारे में ये बताया गया तो दुर्योधन खुद जो सैन्यों का स्ट्रैटेजी दर्शन कर रहा है क्या द्रोणाचार्यो इनका क्या आंखें अंध है यह देख नहीं सकता एक ही युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है जब तुम देख रहे हो कि पांडोबा का पांडुबा का स्ट्रेटेजी क्या है तुम्हारा आंखें है तुम देख रहे हो तो आचार्य जो है द्रोणाचार्यो पितामाषो क्या ये लोग का आंखें अंधा है यह देख नहीं सकता तो तुम्हारा क्या दरकार है कि इधर से धीरे धीरे जाकर आचार्यों का सामने जाकर थोड़ा बहुत मंत्रणा करने का बात करने का क्या दरकार है मतलब इसका व्याख्या किया चक्रवर्ती ठाकुर बल देवी देवसन बोले ये दुर्योधन दे है बहुत खल कुटिल है बहुत चतुर है इन्होंने सोचा कि द्रोणाचार्यों जी ने हम सभी को अश्वशिक्षा किया आ दोनों आचार्यों का बहुत प्यारा शिष्य है अर्जुन बहुत प्यारा शिष्य है अर्जुन है तो अर्जुन का पक्ष जो है अर्थात पंच पांडवों का पक्षों में उसका दिल हिल जाना कोई असंभव नहीं समझा मेरा बात और, और एक बात है कि आचार्य का मन किसी भी हालत से हिल ना जाए मतलब हमारा पक्ष में ही उसका दीरो समर्थन रहे और जब तक उसका दीरो समर्थन हमारा पक्ष में रहे तो हमारा हो ही तो वो युद्ध करेगा तो युद्ध बड़ा जोड़ का होगा इसको इसीलिए दोनाचार जो दोनाचार जो दोनाचार जो जी को थोड़ा गर्म करने के लिए थोड़ा गर्म कर देना थोड़ा गर्म कर देना इसके लिए थोड़ा थोड़ा वो चतुर दुर्योधन धीरे धीरे उसका सामने पहुँचा और पहुंचा के बोला पश्वेता पांडुपुत्राण आचार्यम महतिम चमुम बूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीम इसमें बहुत सारे गंभीर व्यवस्था है श्लोक आचार्यो ये देखिए पांडवों का सैन्य का जो समाहार है सुंदर देख लो आप देख देख लीजिए और ये महातिम चमुम ये सास सज्जा जो है ये सो है और इसका जो बूहो रचना बूहो जानते हो एक एक का रिंग बूहो मतलब इसका अंदर में घुसना मुश्किल है दीवार जैसा दीवार बूहो ये जो बूहो जो है इसका लिए देखभाल के लिए आपका शिशु जो है द्रुपद और पुत्रेनो तब शिष्यन धीमता द्रुपद पुत्रो द्रौपदी और वो हाँ ये दोनों का पैदा हुआ कहाँ से आंख से ऑटोमेटिक तो ये द्रुपद पुत्रों इसको अश्वशिक्का कौन दिया था पहले तो यही दिया था कौन द्रोणाचार्यो जी तो द्रोणाचार्य जी को जरा गरम कर देने से गरम करने से अच्छा रहेगा थोड़ा गरम कर दे उसको उसका अंदर इसलिए ये भाव है सुंदर धीरे धीरे काच नज़दीक गया याद करा दिया ये देखो ये जो पंच पंच पांडवों का वो जो स्ट्रैटेजी है वो जो बुडो माने वो जो एक एक, गु, गु, एक जो एक जो स्ट्रैटेजी है इसको संभाल रहा है आपका कौन द्रुपद पुत्र तबो तो शिष्य धीमा था वो द्रुपद राजा याद है आपको जो आपको राज्य से एकदम बहिष्कार कर दिया था भगा दिया था अपमान करके उसी का ही पुत्र इसको याद दिलाने के लिए गर्म करने के लिए ये भाव को पैदा किया नहीं तो आचार्यों का खुद का आंखें हैं वो देख रहे कौन क्या कर रहा है ये भाव को पुष्टि करने के लिए दुष्ट दुर्योधन ने द्रोणाचार्यों के पास जा जाके ये वो बूढ़म द्रुपद पुत्र तब शिष्य ने ये आपका ही पुत्र है देखो इसका कितना कितना साहस है कितना धृष्टता है कितना ताकत है कि आपका ही सामने खड़ा हुआ है ऐसा आपका विरुद्ध युद्ध करने के लिए इसको याद दिलाने के लिए ये भाव को पुष्टि करने के लिए जे आचार्यों का दिल किसी भी हालत से हिल ना जाए अगर हिल जाए बस हमारा युद्ध खत्म हो उल्टा हो जाएगा हमारा पराजय हो जाएगा इसलिए इतना चालू है कि वो जाके ये धीरे धीरे ए ये राजनीति बोला जाता है राजनीति राजनीति साधारण आदमी का काम नहीं है जो राजनीति करता है उसका बहुत कुटबुद्धि रहता है इज अटबुद्धि दुर्योधन का कुटबुद्धि है कूटनीति इसका अंदर में कूटनीति है जो भी है ये तीन नंबर श्लोक तक हमने विरम देंगे दे देंगे आज संजय उवाचो दृष्टात पंडपा निकम बूढ़म दुर्जोधनोस्त आचार्य मुपसंजम्यो राजचनमृत पश्विता पांडुपुत्राण आचार्यो महतिम च मुम बूढ़ द्रुपदपुत्रेण तव शिष्य न धीमता बांचा कल्पत रोश्य कृपा सिंधु पावन भो वैष्णुभ्यो नमो नमः तो शाम को इसका ही इस सुंदर व्याख्या चलेगा जितना देर जितना जल्दी इसका व्याख्या गौड़ीय व्याख्या हो उतना ही आनंद रहेगा और गौड़ीय भजन में प्रवेश का ये दार है जब तक ये सिद्ध न हो जितना ही गोड़ीय भजन हो वो सिद्ध नहीं होगा